श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी भक्तों के साथ भजनानंद में श्री राम कृष्ण की गाना सुनने की इच्छा है बलराम के बैठक खाने में कमरे में आदमी भरे हैं सब के सब उनकी ओर ताक रहे हैं उनकी वाणी सुनने के लिए श्री राम कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए तारापद गाने लगे केशव कुंज कानन चारी माधव मनमोहन मुरन मोहन मुरलीधारी ब्रजकिशोर हर कातर भय भंजन नयन बाका बाका सिख पाखा राधिका गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस श्याम रास रस विहारी श्री राम कृष्ण गिरी से आहा बड़ा अच्छा गाना है सब गानों की रचना तुम तुम्ही की है भक्त जी हाँ चैतन्य लीला के सब गाने इन्हीं के बनाए हुए हैं श्री राम कृष्ण गिरी से यह गाना उतरा भी खूब है गाने वाले के प्रति निताई का गाना आता है फिर गाना होने लगा नित्यानंद ने गाया था भावार्थ किशोरी का प्रेम अगर तुझे लेना है तो चल आ प्रेम का ज्वार बहा जा रहा है अरे वह प्रेम सत धाराओं में बह रहा है जो जितना चाहता है उसे उतना ही मिलता है प्रेम की किशोरी स्वयं इच्छा करके प्रेम वितरण कर रही हैं राधा के प्रेम में तुम भी जय कृष्ण जय कृष्ण कहो उस प्रेम से प्राण मस्त हो जाते हैं उनकी तरंगों पर प्राण नाचने लगते हैं राधा के प्रेम से जय कृष्ण जय कृष्ण कहता हुआ तू चला आ फिर गौरांग का गाना होने लगा भावार्थ किसके भाव में आकर गौरांग के वेश में तुमने प्राणों को शीतल कर दिया प्रेम के सागर में तूफान आ गया है अब कुल की मर्यादा न रह जाएगी ब्रज में गोपाल का वेश धारण कर तुमने गौवें चराई थी बंसी बजाकर कर गोपियों का मनमुग्ध कर लिया था गोवर्धन धारण कर वृंदावन की रक्षा की थी गोपियों के मान करने पर तुम उनके पैरों पड़े थे आंसुओं से तुम्हारा चंद्रानन प्लावित हो गया था सब मास्टर से गाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं मास्टर स्वभाव से कुछ लजिले हैं वे धीमे शब्दों में माफ़ी मांगने लगे गिरी श्री कृष्ण से हंसकर महाराज मास्टर किसी तरह नहीं गा रहे हैं श्री रामकृष्ण विरक्त के स्वर में वह स्कूल में भले ही दांत दिखाए मुंह खोले पर गाने में ही उसे दुनिया भर की लज्जा सवार हो जाती है मास्टर चुपचाप बैठे रहे सुरेश मित्र कुछ दूर बैठे थे श्री रामकृष्ण उन्हें स स्नेह देख गिरीश की ओर इशारा करके हंसते हुए कह रहे हैं तुम्हें नहीं ये गिरीश तुमसे भी बढ़े चढ़े हैं सुरेश हंसते हुए जी हाँ मेरे बड़े भाई हैं सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण महिम चक्रवर्ती ने शास्त्रावलोकन खूब किया है आधार भी उच्च है मास्टर से क्यों जी मास्टर जी हाँ गिरीश क्या विद्या यह बहुत देख चुका हूं अब इसके चक्मे में नहीं आया श्री राम हंसते हुए यहाँ का भाव क्या है जानते हो पुस्तक और शास्त्र ये सब केवल ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग ही बताते हैं मार्ग उपाय के समझ लेने पर फिर पुस्तकों और शास्त्रों की क्या जरूरत है तब स्वयं अपना काम करना चाहिए एक आदमी को एक चिट्ठी मिली उसको उसके किसी आदमी ने कुछ चीज़ें भेजने के लिए लिखा था जब चीज़ों के खरीदने का समय आया तब चिट्ठी की तलाश करने पर भी वह नहीं मिल रही थी मकान मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ खोजना शुरू किया बड़ी देर तक कई आदमियों ने मिलकर खोजा अंत में वह चिट्ठी मिल गई तब उसे खूब आनंद हुआ मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था पढ़ने लगा लिखा था पांच से संदेश भेजिएगा एक धोती तथा कुछ अन्य चीज़ें न जाने क्या क्या तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न रही चिट्ठी फेंककर संदेश कपड़े तथा और और चीज़ों की व्यवस्था करने को वह चल दिया चिट्ठी की जरूरत तो तभी तक थी जब तक संदेश कपड़े आदि के विषय में ज्ञान नहीं हुआ था इसके बाद प्राप्ति की चेष्टा हुई शास्त्रों में तो उनके पाने के उपायों की ही बातें मिलेंगी परंतु थबरे लेकर काम करना चाहिए तभी तो वस्तुलाभ होगा